तो ये जो बात हुई निरीक्षण गुण वाला बात पूरा हो गया था जी तो उसमें कोई डाउट निरीक्षण की प्रक्रिया समझ में आ गई इसकी परिभाषा है अनुभव मूलक दर्शन अब दर्शन का मतलब क्या हो गया वापस लिखा अनुभव मूलक दर्शन आदमी को अनुभव हो गया अनुभव के बाद वापस चीजों को देखना दर्शन मतलब देखना दृश्य को देखना तो फिर से देख रहे हैं तो अनुभव के आधार पर वापस सब चीजों को देखना अब ये है ना इसको कह रहे निरीक्षण हो रहा है अब और उसके प्रकटन की संयुक्त अब प्रकटन होगा जो देखा वो समझ में आया और समझ आने के बाद जब जीने की बात बनी तो उसमें चित्रण चिंतन दोनों आएंगे ये हो गया अनुभव मूलक विधि से तो हम लोग क्या करेंगे अनुभवगामी विधि में तो अनुभवगामी विधि में वही करेंगे कल जैसे बात हो रही थी कि हमारे पास सूचना आ गई उस सूचना के तहत अब हम वास्तविकता को देखने का अभ्यास करेंगे तो वो निरीक्षण है ना? एक हमारे को सूचना आ गई कि एक, एक, एक फुट में बारह इंच होते हैं और एक इंच में इतने एमएम <coughs> होते हैं अब उसका हम निरीक्षण कर, करते हैं उसको एक कैलिब्रेशन जैसा कैलिब्रेटेड चीज अपने पास आ गई तो अब हम उसको मतलब एक स्केल आ गया हाँ। आ गया अनुभव में वो आ गया तो।, तो वो हम कैलिब्रेट कर रहे हैं तो चित्र पहले ऐसी पहले से भी, तो भी। तो मान्यता है नहीं तो यहाँ जो कह रहे हैं अनुभव मूलक विदिशा हम आप बताइए क्या कह रहे हैं तो वो जो चित्र जो मान्यता है पहले ऐसी उनको भी हम कैलिब्रेट करेंगे तो वापस, वापस वापस वो ये सतर्क होता ही रहेगा वो लगातार होता रहेगा मतलब ये अगर अगर हमारे में प्रभावित है तो हाँ तो होगा तो, हो तो पहले तो क्या होगा कि पहले बहुत अच्छी बात है पहले पहले क्या होगा कि तो पुराने हमारे चित्र है उनको तो पहले हम होल्ड पे ले जाएंगे वो तो सब होल्ड पे चले गए वो तो, तो काम के नहीं है फिर अब घटना विधि से कार्यक्रम विधि से जो भी वो चित्रण आएंगे जैसे एक बिल्डिंग बननी है तो फट से अपने पास एक चित्रण आ है अब उसका वापिस हमको आवश्यकता पड़ेगी तब उसका ठीक से वापिस निरीक्षण होगा काम के नहीं है वो चित्रण तो वो विलय होने शुरू होंगे एक्चुअली विलय होना शुरू जैसे कम्प्यूटर में कैसे फाइल डिलीट होती है ना ऐसे अब वो डिलीट होना शुरू होंगे विकल्प रहा है। अगर वो प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो आदमी फिर जूझता रहता है कि उसके अंदर यहां से कुछ और कहा जा रहा है और वो चित्रण कुछ और कह रहे हैं अभी जो विज्ञान ग्रुप के बच्चे क्यों जूझते रहते हैं है ना? तो चित्रण तक तो के बन गए और यहाँ से कुछ अलग बात कही जा रही है उसके जो चित्रण बने उसके पक्ष में कुछ कहने को नहीं है उनको लेकिन वो अभी छूट भी नहीं रहे और जो क्योंकि ये इंगेज होते जा रहे हैं उसमें फंसते चले जा रहे हैं बात कर करके बात कर कर, कर कर कुछ नहीं कर रहे हैं हम उनको बात कर करके कर उसमें ये इन्वाल्व होते जा रहे हैं तो तर्क उसमें संतुष्ट होते जा रहे हैं तो अब क्या करेगा आदमी और अभी वो वाले चित्र तो यथावत दबाव बना कर रखे हुए हैं तो पहले वो होल्ड पे जाएंगे अध्ययन का मतलब है वो होल्ड पे चले गए उनको पूरा करने का अपने टाइम नहीं पट को साइड में है न अब हम चीजों को समझ रहे विकल्प क्या है क्या कहा जा रहा है वो पकड़ में उसके बाद अब अब जब इसको जीने में प्रमाणित करने जायेंगे तो तमाम तरह की आवश्यकता बनेगी उन आवश्यकता के क्रम में वो आप वापस अपने डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे कुछ तो ऐसे ही डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे रूप है पद है बल है नाम है अभी इनका तो सुन सुन के वो डिजोल्व हम करने लगते हैं कि क्या मतलब इनका है ना कुछ अंदर जो बने हुए हैं वो इसीलिए कह रहे हैं प्रवृत्तियों के परिमार्जन यहां से शुरू हो रहा है जिसके लिए वो संस्... वो जो साधना विधि में लाने के बाद उसके पीछे एक टैग लगाना पड़ता है क्या टैक लगाते हैं ये माया है ये हमको नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो आप ये टेगिंग करते हो उनको तो आपके अंदर उस, उस चित्रण के बारे में धीरे धीरे अस्वीकृति रहती है यही करते हैं साधना समाधि और कुछ नहीं करते हैं इसके अलावा और उसके नहीं लिए हाँ उसके लिए जो हाइपोथिस वो ये है कि संसार माया है आपको चित्रण किसका होगा ध्यान में बैठेगा तो कुछ चित्र आएगा किसका चित्र आएगा व्यापक का चित्र आता नहीं है तो सारा चित्र आएगा वो चित्र सहित वस्तु का आएगा पेड़ का आएगा कुत्ते का आएगा आदमी का आएगा बेटा का आएगा बेटी का अरे कौन बेटा कौन किसका बेटा कौन किसकी बेटी ये सब संसार माया है अभी टेक लगा दो आप किसी का जाप होता है ये जाप करते रहते हो तो एक्चुअली थोड़े दिन बाद वो तो चित्रण खत्म हो जाता है आपका लेकिन नया कुछ आता नहीं रहते नया कुछ आया नहीं रहता है तो उसको लगता है कि समाधि में क्या बाबा बोली रहे हैं कि आशा विचार इच्छा हमारा चुप हो गया चुप हो गया क्या मतलब कि चित्रण में जितने चित्र बैठे हुए थे एक्चुअली वो उनको हटा दिया गया खत्म हो गया वो तो खाली जगह हो गई जैसे चित्रण खाली हो गया तो विचार क्या हो जाएगा अब अब विश्लेषण क्या करेगा आदमी कोई चित्रण से कोई चीज तब तो विश्लेषण करेगा हाँ वहाँ कुछ है नहीं तो, तो लग गया कि ऐसा लगना की खत्म हो गया चीज क्योंकि उसमें कोई इनपुट ही नहीं है कोई मटेरियल आए तो वो प्रोसेस करे जीवन तो प्रोसेसर ही है तो मटेरियल का आपने डिलीट कर दिया ऑल मटेरियल सप्लाई चेन बंद कर दिया आपने तो वो इतना बड़ा आदमी कर दिया जैसे परमाणु बम बनाया एक बड़ा ट्रैप बना दिया इसी प्रकार से समाधि एक बड़ा ट्रैप बनाया प्रकृति के नियम के खिलाफ है दोनों लेकिन प्रकृति में ऐसे ढूंढ के ऐसे बना दिया कार्यक्रम जिससे कि वो उस नियम के खिलाफ हम काम कर रहे हैं बहुत बड़ा ट्रैप दोनों दोनों बहुत बड़ा ट्रैप अब यहाँ पर क्या करें यहां पर ये कह रहे हैं कि चित्रण की बात हो रही है वो मूल्यों के साथ चित्र तो जो जो कुछ भी आपके चित्रण थे पहले से उसके साथ मूल्य जोड़ दो आपका मन था बहुत बढ़िया है ना एक फार्म हाउस बनाना है चलो अब तो क्या करो उसके साथ ज्यादा परेशान मत हो यू एड सब मूल्य क्या करोगे भैया इसका ना हमारे घर में तो ऐसी कुछ है ना वही करें क्या तो उसमें कुछ समझेंगे समझाएंगे हाँ ये ठीक है बनाओ तो फार्म हाउस के लिए हाँ मिल जाएगा लेकिन एक मूल्य इसमें ऐड कर दिया आपने समझ नहीं समझा उसके बाद अभी वो ठीक ही चलेगा तो सारे चित्रण के साथ आप या तो ऐड कर दीजिए सभी सभी चित्रणों में ऐड कर पाएंगे ऐसा नहीं है सभी चित्रों में आप ऐड कर पाओगे ऐसा नहीं है तो अनएडिड जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे उसकी निरथकता अपने में स्वीकृ जाएगी और जीवन का ताकत है जैसे उधर नीति नीति करके आदमी सब छोड़ छोड़ के भग गया नहीं चाहिए नहीं चाहिए में सब हो गया उधर एक मंत्र है ना तो जीवन की ताकत है कि एक लाइन लिखाई है कहीं पढ़ाई होगा आपने कि सार्थकता की कि सार्थकता का मूल्यांकन ही ग्रहण क्रिया है और निरर्थकता की समीक्षा क्रिया है क्या लाइन क्या अद्भुत लाइन यदि किसी उपयोगी चीज की, की सार्थकता आपको स्वीकारा जाए आप, आप उसको ठीक से समझ लो तो आपको स्वीकार हो जाती है स्वीकार होने के बाद वो जीवन में ग्रहण हो जाती है क्योंकि तो हाथ तो है नहीं कि वो उठा के रख ले है।, है ना? तो जीवन में कोई भी चीज की ग्रहण उस सार्थकता की मूल्यांकन होना चाहिए किस अर्थ में मूल्यांकन सही है जैसे वो आदमी आए वो चीज सदा सदा के लिए और जैसे आपके अंदर कोई चीज ऐसी है जो कि निरर्थक है खाली उसकी समीक्षा करना है कोई यहाँ पर दबाव नहीं है ये ये उचित है या अनुचित है बस इतनी समीक्षा की जरूरत है लेकिन इन दोनों के सार वो मूल्यांकन के लिए भी और समीक्षा के लिए भी कोई लक्ष्य अपने को पहचानना पड़ेगा और लक्ष्य पहचानने के आधार पर ये है ना निरीक्षण बनेगा वही निरीक्षण का प्रक्रिया बनेगा तो हम समीक्षा और मूल्यांकन विधि से निरीक्षण कर रहे हैं ना समीक्षा का विधि से निरीक्षण हो रहा है। उसका जो प्रापेक्ष शक्ति के रूप में स्व और मध्यस्थि इसको तो पढ़ भी सकते हैं तो जरा सा ही लाइन करें इच्छाएं अपने आप में रुचि रुचिमूलक मूल्य मूलक व लक्ष्य मूलक है एक मिनट हेलो बोलो भाई मनीष नमस्ते भाई बताइए हैं मेरा फोन आया था भैया आवाज नहीं आ रही मैं लगाता तो हूं थोड़ी देर बाद आपको नागपुर से नहीं वो छह तारीख को आएंगे छह को पहुंचेंगे छह तारीख को हा पांच की ट्रेन है छह को पहुंचेगी आवाज आई ठीक है नहीं ना तो ये अध्ययन और अभ्यास में एक ही चीज़ चीजें दोनों अलग अलग है जी देखो अध्ययन पूर्व क्या हो रहा है अध्ययन के क्या पड़ाव है ना वैसे देखा जाएगा तो अध्ययन अभ्यास दोनों एक ही चीज़ तो अध्ययन के स्टेजेस क्या हैं? हाँ है। एक कोई इन्फॉर्मेशन है तो आ, आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी पहले लेवल पर दूसरे लेवल सब पर सब जगह पर इन्फॉर्मेशन है आज मनोविज्ञान का हम पढ़ रहे हैं तो ये तो पढ़ ही रहे हैं खाली इन्फॉर्मेशन इसमें से आ रही तो एक राउंड है इन्फॉर्मेशन का क्या इन्फॉर्मेशन वो श्रुति की बात आ रही थी जो श्रुति की बात कहते बाबा तो, जी जो अस्तित्व तो को जिस प्रकार देखे और ऐसे देखने का फिर निरीक्षण करके जीवन को कैसे देखे संबंध को कैसे देखे व्यवहार को कैसे करना व्यवस्था को कैसे देखे ये सब उन्होंने देखा उसको सबको बोला जितना उन्होंने बोला वो सब आपके पास पहले आना चाहिए इन्फॉर्मेशन के रूप में अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है एक बात दूसरी बात क्या इन्फॉर्मेशन एजेंट याद नहीं रहती आपको याद रहती है क्या तो उसको कोई स्टोरी बनाना पड़ता आपको तो आपको लॉजिक साथ में एड करना पड़ेगा तो देन यू विल ग्रास्प द इन्फॉर्मेशन अगर आपने तर्क साथ में नहीं लगाए तो क्या होगा वो आईगेर चली जाएगी आईगर चली जाएगी तो जो चीज कही जा रही है जिस तर्क के साथ कही जा रही है वो तर्क आप अपने में खड़ा करिए है, है ना यदि वो क्योंकि जो भी बात कही जा रही है किसी तर्क से कही जा रही तो तर्क क्या कर देता है आपको इन्फॉर्मेशन को एक सही जगह पर प्लेसिंग कराता है तो इसका नाम है मनन अध्ययन के बाद आप मनन करते हो मतलब पठन श्रवण कर रहे हो श्रवण के बाद मनन हो रहा है, है ना अब ये मनन हुआ फिर आप, आप इसी के साथ साथ आप क्या करते हो आप कैसे जियोगे इन सब मुद्दों को वो भी आप सोचते जाते हो तो ये वाला भाग श्रवण धन मनन की बात आ गई अब हमको ये सब तो निपट गया कि उसके क्या करते हैं हम अब जो भी कुछ सोच रहे हैं जो भी मुद्दे हैं हमारे पास उन सारे मुद्दों पे फिर हम, मैं आप कैसे सोचते हो और नागराजी कैसे सोचते है इसमें जो अंतर है अब इसको आप इस अंतर को आप मिटाना पड़ेगा आपको मतलब खत्म करना है अंतर आप सोचोगे नहीं हम तो नहीं कर सकते हम तो बहुत तभी बहुत दूर है जी हमारे को तो हम तो क्या है एक छोटे से आदमी है और ये है वो है ना तो कभी नहीं होने वाला जब ये कह रहे हैं कि अस्तित्व में ऐसा ही है और ऐसे ही सोचकर हम सुखी होते हैं तो अब हमको अभ्यास पूर्वक सोचना पड़ेगा सर अभ्यास पूर्वक व्यवहार करना है अभ्यास पूर्वक कार्य करना है नहीं हमसे तो कार्य नहीं होता है हमसे व्यवहार नहीं हो सकता हमसे तो ये नहीं हो पाएगा हमसे तो ऐसा सोच ही नहीं पाएंगे हम इतनी विशालता से हम सोचेंगे ही नहीं तो वो तो ठीक है हम सोचते नहीं थे आप क्या करें तो अब अभ्यास यहां से शुरू हो जाएगा उसमें क्या करें कि ये हो रहा है ना कुल मिलाकर के अध्ययन का एक भाग है अभ्यास अभ्यास होने के बाद क्या हो गया कि वह कहीं जहां जा, जाओ बराबर हो तो जाओगे अलग लगेगा कि हम भी कोई चीजें ऐसा नहीं है और आप में विश्वास बनेगा उससे पुनः आप ताकत बनेगी इस प्रकार से और आगे और आगे और आगे और साथ साथ वो भी चलेगा जो निरथकता है अपनी जिंदगी में उनकी समीक्षा करते जाएंगे क्या मतलब निकला ऐसा कर उसका कोई सेंस नहीं बनता है तो जितना भी हमको पता लगता है कि इनका कोई मतलब नहीं है वो धीरे धीरे हमारे लिए होता है। ठीक है ना अभी गलती क्या होती है इसमें यह भी समझ लो जब हम समीक्षा करने जाते हैं तो गलती क्या होती है हमारे पास मान्यता दो तरीके से रहती है एक प्रिय मान्यता रहती है एक अप्रिय मान्यता मान्यता रहती दोनों तरीके से तो पहले राउंड में क्या कर देते हैं अपन जो अप्रिय मान्यता है उसको फटाफट टेक लगा को क्योंकि हम पहले से उसको छोड़ने जाते थे और हमारे पास तर्क नहीं था ये बात सुनकर क्या हो गया हमको बहुत अच्छे तर्क मिल गए तो जितने अपनी अप्रिय मान्यता है जिसे बाहर एजुकेशन अपने को अप्रिय लग गया बार तो अपने को बाहर एजुकेशन नहीं देना है ये अपने अप्रिय मान्यता तुरंत उसको हाँ कर देते है और फट से ड्रॉप कर देते हैं लेकिन जो दिक्कत कहाँ शुरू होती है कठिन कहाँ से रास्ता पड़ता है जो हमारी मान्यता और हमको प्रिय है तो प्रिय मान्यताओं को जब बोला जाता है तो फिर आदमी करवट लेता है कि ये क्या हो गया अब मेरे को फिर बोल दिया मेरे को ये दिक्कत हो गई अब इसने ये कर दिया ये हमारे को थोड़ा उसमें ताकत से थोड़ा साहस से खड़ा होना पड़ता है क्या ठीक है एक बार जांच के देखते हैं ना क्या दिक्कत है हमारी मान्यता है तो है लेकिन मान्यता ही तो है और है तो है देखते हैं समझने में क्या कंजूसी करना तो समझते समय बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना क्या दिक्कत हो गया इसमें अभी जैसे मैं बच्चों को बोला था कि भाई देखो पेंशन है वो शोषण का धन है और अभी चार पांच साल से हमको पेंशन नहीं आई अभी हमने लड़ झगड़ा के पेंशन भी ले ली वहां से है ना ले ली भाई लेकिन अभी हमने बोला कि पेंशन शोषण का धन है क्या दिक्कत है भाई इसमें ईमानदारी से बोलने में क्या दिक्कत है ठीक तो उसका क्या करेंगे आगे ठीक उपयोग कर रहे हैं कर ही रहे हैं अपन दोपहरे तो से तो आगे और पे तो कोई चीज हमारे को प्रिय अप्रिय वाला मुद्दा नहीं है मुद्दा यह है कि सही गलत पे आए हैं अपन तो ये थोड़ा कठिन पड़ता है जो लोग इसको भी साहस कर लेते हैं यार देख लेते हैं ना जिंदगी जिंदगी का आर पार हो जाते हैं एक बार क्या दिक्कत है? तब उसको कोई दिक्कत नहीं है और नहीं तो वो क्या करता है अपनी प्रिय मान्यताओं को बचाए रहता है बचाता रहता, रहता, रहता है और उसमें टाइम वेस्ट होता है जैसे नॉनवेज खाना हमारी बहुत प्रिय मान्यता थी तो बाबा जी से बात करते थे तो नॉनवेज ही खाते थे नॉनवेज खा के बड़े हुए इतने तो बाबा जी सभी बात करते घुमा फिरा के बचाना तो पड़ेगा खाएंगे क्या कल को है ना सभी लुट जाएगा तो क्या खाएंगे तो कई सारे आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिए आप भी कुछ कुछ उनसे करते थे कुछ नहीं भी करते अपने आप में कुछ बना लेते थे एक बार जैसे बात करते तो यह हुआ कि बाबा ने एक तर्क दिया कि भाई देखो ये शोषण है कैसे शोषण है बाबा भाई अपना संबंध जीवन का संबंध जीवन से हमें ठीक है, है सभी जीवनों का संबंध है तो मान लिया सबके साथ संबंध है तो किसी का भी साधन छीन लेना एक प्रकार का क्या है अपने किसी जीवन के साथी ही अपना उसका साधन छीन लिए तो क्या हो गया तो शोषण कर दिया हाँ ठीक बात ये बात बिल्कुल पक्का है तो कहा बाबा ये बता मछली में जीवन होता है बाबा बोले नहीं होता है अब बाबा भाई तरह यहाँ आ गया मामला तो इसका तो अपने साधन नहीं छिनेंगे हाँ नहीं छिने तो उसको खा सकते हैं तो हाँ बोले बाबा बोले खा सकते हैं <laughs> है ना क्योंकि आप जिस सिक्वेंस से बात हो रही है एक राउंड में दिखाने पड़ गया ठीक है धन्यवाद नमस्ते है ना अब मछली खाएंगे और के बाकी छोड़ देते है ना वैसे भी बहुत सारे लोग कह ही रहे थे दूसरा दु -दु जो नॉनवेज होता है उसके बारे में बहुत सारी बड़ाई हो रही है चलो वो नुकसान करता है तो फिश नुकसान नहीं करता है चलो तो ये खाते है कुछ दिन ये खाने साथ दो तो अपन ये करते रहते हाँ लेते मछली वैश्विक मसली तो है तो जो भी चर्चा में रुक गया है वहाँ पर तो मुशल नहीं खाते मुसीन ज्यादा है मुशु डल नहीं खाते ज्यादा प्रोटीन खाना नहीं मिल सकता डाइजेस्ट नहीं होता और क्या जिसको नहीं होता उसको नहीं होता है प्रोटीन डायजेस्ट करना भी थोड़ा कठिन होता है गैस बनता है प्रॉब्लम बाद बढ़ता है हम बोल पाएंगे ना बता रहे प्रोटीन ज्यादा नहीं होता है कोई में नहीं होता है कोई में होता है मतलब उसमें भी वैरायटी अलग अलग है सब में होता है भागशाही में रची जो भी रचना सब में जीवन होता है तो कोई कोई मछली तो शायद अंडे देती है मेमल्स है। जो मेमल्स सब इसमें सब में होता है ठीक है ना वो सब एक आर्ग्यूमेंट है तो अपनी प्रिय मान्यता को अपने बिताते रहते हैं अच्छा एक दिन क्या हो गया बाबा ऐसे पूछे क्या होता है ना मटर नॉनवेज का हमने कहा वो बाबा छुटछाट गया तो वो तो प्रश्न भी ठीक नहीं मैंने कहा बोले क्यों कह रहे हो हमने कहा बाबा सुखी होने के तो दूसरा स्रोत ही समझ में आ गया हमको तो वो आर्ग्यूमेंट इसलिए आदमी कर रहा है कि आदमी सुखी होना है तो कुछ नहीं बोल रहा था कम से कम वहीं तो जिंदा रहे आदमी तो हमने बाबा ये प्रश्न जायज नहीं कि खाए कि नहीं खाए ये समझ में आ गया कि खा नहीं है उसके बाद क्या खाएं? तो यार मिनिमम एफर्ट में चीजें खाई जाएगी मैक्सिमम एफर्ट में खाई जाएंगी बोले ठीक है बढ़िया ठीक अब तर्क है किसी किसी भी तरह के साथ तर्क लगा लगाते हमको समझ में कोई दिन आया उसके बाद ये बदलिए जब तक नहीं आया बताते रहे उसको तो क्योंकि सारा एफर्ट तो सुखी होने के लिए ना तो जब हमको समझ में आया सुख नहीं है इसमें यार सुख, सुख तो कहीं और है मतलब सुख इसमें नहीं वाला नहीं चलता सुख कहीं और है अगर वो झलके हमको मिल जाए उसके बाद फिर एक जिस दिन उस दिन से एक दिन याद भी नहीं हमको आज तक एक दिन भी है ना एक दिन भी कभी उसको ना कभी मिस अपने ना कभी देखे को मन हुआ ना कुछ निरथकता की समीक्षा हो गई तो छूट जाता है सार्थकता का मूल्यांकन हो गया तो ग्रहण हो जाता है खत्म हो गया कारण उससे क्या हो जाए उससे विश्वास है विश्वास कहां से लाओगे आप अल्टीमेटली हमारी सबकी सफलता विश्वास है तो विश्वास अर्जन के लिए ये ये जो अभ्यास में आपको आना पड़ेगा क्योंकि आ, क्योंकि सुख जो विश्वास में आप वो तो क्या सुख नहीं है तो हम चीजों को समझ पा रहे हैं समझने का स्वरूप में फिर चीजों को देख पा रहे हैं निरीक्षण कर रहे हैं और उससे जो जीने का स्वरूप बना फिर वो मानव में एक अलग तरह का बना क्या बना मानव में सम और मध्यस्थ तो सम विषय जो है वो मध्यस्थ में नियंत्रित हो गया ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात है कि अब आदमी के जीने का तरीका ऐसा हो गया कि वो सारे सम विषय को नियंत्रित कर पाए आवेश का नियंत्रण हो गया उसमें तो स्वयं में आवेश नियंत्रित हुआ उससे जो भी व्यवस्था में भागीदारी हो गया आवेश नियंत्रित हुए वे बिना व्यवस्था निकाल बेटा बेटा वो बटन ही नीचे पड़ा हुआ है तो आवेश नियंत्रण होने के बाद क्या हो गया अब धरती पर एक ऐसी इकाई बन गई जो सम विषम को नियंत्रित कर सकती है, करती है उसका प्रभाव मतलब करना मतलब एक्टिव नहीं है वो प्रभाव है गुण गुण का मतलब होता है प्रभाव एक्टिवली जैसे सूरज धरती को गर्म करता है ऐसा नहीं है सूरज का प्रभाव है धरती को गर्म करने का वह प्रकार का सम विषम गुण है ना तो गुण का मतलब परस्परता में पड़ने वाला प्रभाव हम सब जो कुछ भी अभी कर रहे हैं उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो आप, आप सोच हम सब क्या करते हैं अपने बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा है उसका चेकिंग नहीं हो रहा है उसका चेकिंग कैसे होगा उसका चेकिंग ऐसे होगा कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है ऐसा तो मिला हूँ पहले नहीं इनसे नहीं मिला इनसे बड़े वाले भी इनसे बड़े वाले तो मम्मी यानी आइए आइए नमस्कार आई आई अजय नाम। अजय भैया। नमस्ते आपसे मिले मुलाकात कर रहे हैं अभी मुलाकात है बीएचयू में रुड़की में रहते हैं वैसे रुड़की में आप बीएचयू में आए थे बीएचयू में भी आया था मसूरी तो नहीं मुलाकात मुलाकात तो है आपसे अच्छा मसूरी में है पहली नह बात पहली बात पक्का पक्का वीडियो देख के लग रहा है मुझे रहा आइए यहाँ लग <laughs> <laughs> लगा देंगे बैठिए भैया हम लोग कुछ पढ़ रहे थे थोड़ा आगे बढ़ा लें बाद में फिर आपसे बात करेंगे पांच दस मिनट बचा है <laughs> तो हर आदमी अपने बारे में ठीक ही सोच रहा है अभी इसको इस सबसे अपने को अपने को सारा प्रोग्राम निकालना पड़ा कंटेंट तो अपने हाथ में आ गया अब कैसे हम अपना अपने अपने, अपने आप को और उसमें ठीक से पहचान करें तो गुण वो चीज है जो दूसरे दूसरे इकाई पर पड़ने वाला प्रभाव तो हमारा प्रभाव क्या पड़ रहा है ये देखने की बात है क्योंकि हम अपने बारे में तो बहुत अच्छा मानते ही अपने वो पहले भी मानते थे अभी और मानने लग जाते पहले भी ठीक ही मानते थे हम तो बहुत अच्छे हैं है ना और ये सब बात बोलने के बाद भी अपने आप को ठीक ही मानेंगे खराब तो मानेंगे नहीं उसका काउंटर चेकिंग क्या है ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है।, तो है ना काउंटर चेकिंग ये है कि इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है सो यू नीड टू एवेल्युट इट प्रॉपरली इसको देखने की जरूरत है कि आपके सारे कार्य व्यवहार से परिवार में क्या प्रभाव पड़ बच्चों में क्या प्रभाव पड़ रहा है मतलब जो भी कॉन्टेक्ट मार रहे क्या प्रभाव पड़ रहा है और, और परिवार से बाहर भी जो लोग हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ रहा है फिर धरती पे क्या पे हम कुछ भी हो कितने अपने को अच्छा मानिए प्रभाव हमको बताएगा कि एक्चुअली हम क्या हैं वहां पर जाकर चीजें ट्रांसपेरेंट होगी गुण पे जब प्रभाव बोल तो रहे तो ग्रोथ ग्रोथ बोल रहे हैं समगुण समुण और जब हाँ प्रभाव का सर कैसे मिलाएंगे जब ग्रोथ हो रहा है ने, हमारे किसी कार्यक्रम से कोई ग्रोथ हो रहा है है ना? मान लो पेड़ में ग्रोथ हो रहा है तो जमीन का सामान कम हो रहा, रहा उधर चला गया हो तो दोनों एक जैसे हो रहे हैं तो कुल हो क्या रहे तो मटेरियल लेडिंग में हमारा को भी कोई रोल है कि नहीं बिल्डिंग बनाए हम एक बिल्डिंग बनाए तो कहीं से खोद के कहीं बिल्डिंग बना दी तो वो दोनों एक साथ चल रहे हैं वो विषम विषम हाँ, वो साथ साथ ही चलते नहीं के तो कुछ निर्माण किए सम जैसा लगा तो कुछ विषम भी तो हुआ समझ से विषम होगा क्योंकि सब मिला के बराबर ही चीजें उतनी तो आप सम विषम को नियंत्रित कर लेना मतलब सदुपयोग कर लेना तो सम विषम का नियंत्रण बिंदु बराबर मध्यस्थ बल मध्यस्थ गुण तो ये बगैर कुछ करे तो पेड़ को बढ़ने दिया भी बनाए पेड़ लगाया है हमने लगाया तो, वो भी तो, है? तो लगाया हमने तो वो सम गुण हो गया आपने उसको हस्तक्षेप नहीं किया हाँ, वो तो वो भी एक आपकी तरफ से समगुण हुआ है ना लेकिन ये सब विषम का नियंत्रक कौन है इसको कंट्रोलिंग कहां से आएगा इसका तो इसमें एक बड़ा इंजीनियरिंग का मतलब इसमें बहुत एक लंबी डिबेट हो सकती है इसमें बहुत लंबे समय आगे जाने की जगह है इसमें मुझे नहीं पता नहीं आप लोग थोड़ा बताइएगा इसमें क्योंकि किसी भी प्लेनेट का कोई उम्र है किसी भी प्लेनेट का कोई उम्र है? है ना वो विज्ञान उसको बोल ही रहा है क्योंकि क्योंकि कोई भी मैटर है वो जुड़ता है और टूटता है जुड़ता है। तो ये, ये अगर जुड़े हैं वो सम गुण है और टूटना है इसका जो विषम गुण है तो एंट्रोपी नाम की कोई चीज है है ना हम लोग इसको विज्ञान में बात कर रहे हैं एंट्रोपी भैया ज्यादा दिन चलेगा नहीं कोई विज्ञान को क्यों बोलता है चलेगा क्यों क्योंकि एंट्रोपी का उनको पता ही कोई भी चीज हो रही है जो कोई फोर्सेज उसमें काम कर रही है और वो वो उसका उसमें को कोई ना कोई छय होने वाला है छय होने के बाद वो चीजें खत्म हो जाने वाली इसलिए विज्ञान कभी परंपरा अमरा की बात नहीं करता है क्योंकि वो एंट्रोपी वहां टकता है उनका यहाँ पर उसका भी तोड़ है तो धरती जैसी चीज जो है जिसमें सम चलता रहता है तो उसकी एक आयु है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि मानव मध्य एक ऐसी परंपरा बनाता है जो मध्यस्थ गुण की परंपरा है तो धरती में जो सम है उसको नियंत्रित कर लेता है प्लेनेट, प्लेनेट लेवल पर कर लेता है मतलब नहीं वो होता है उसको सिद्धांत रखना समझ में आता है क्योंकि सम ये एटॉमिक लेवल से जाकर समझना पड़ेगा तो जो ऑर्बिट के जितने भी ऑर्बिट का जितना एक्टिविटी है वो समविषम से काम कर रहा है ऑर्बिट वाला तो समविषम जो है वो पूरी जड़ प्रकृति में प्रमाणित हो गया है इसलिए संतुलित नहीं है अभी वो और परमाणु में विकास जो जीवन परमाणु बना इसलिए क्योंकि जो मध्यस्थ बल है वो अभी प्रमाणित नहीं हुआ है तो जब तक वो स्वतंत्र परमाणु नहीं बनता तब तक वो मतलब मध्यस्थ बल का प्रकाशन ही नहीं होता है जबकि मध्यस्थ क्रिया उसमें भी हो रही है और वो परमाणु के रूप में बनी हुई है लेकिन उसमें प्रमाणित क्या हो रहा है प्रमाणित हो रहा है समीषम गुण और उससे ये पूरा संसार बन गया ये शरीर तक बन गया लेकिन इन सबका आयु है तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वो जो मध्यस्थ बल है जो मध्याश से जो काम करता है वो मानव में जो अनुभव बल है उसका जो प्रभाव बनता है उससे पूरा धरती सदा सदा के लिए ऐसी बनी रह सकती एंट्रोपी खत्म और प्रलय भी खत्म खत्म तो जागृत धरती कभी भी किसी भी काल में खत्म नहीं होती तो धरती पर मानव क्यों आया अब देखो यहां से आपने को इवोल्यूशन थ्योरी को एक पूरा शब्द हाँ वो व्यवहारिक स्वरूप है यहाँ तो एक होने के स्वरूप में हम बात करें वो तो व्यवहारिक स्वरूप है उसमें भी ठीक बोल रहे आप तो धरती पर मानव क्यों आया? मानव लेने के लिए नहीं आया धरती से कुछ भी तो मानव धरती को देने के लिए आया प्रकृति ने मानव क्यों पैदा किया ताकि धरती को एक जिंदगी मिले तो मनुष्य क्यों आया धरती पर धरती को एक उम्र देने के लिए आया है को रखना। हाँ, रखना। हाँ। यही है जो हम आदमी के पूरकता बता रहे हैं, आदमी की पूरकता वो एक व्यापारिक स्वरूप में अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं होने के स्वरूप में देखेंगे तो ये बनता है तो श्रम विषम को नियंत्रण का इतना बड़ा मुद्दा है आज कर जो करेंट स्टैटस जो है उसमें बैठेगा नहीं बैठेगा ना सब विषय को पहचाने मध्यस्थ को पहचाने नहीं इसलिए बैठेगा नहीं तो मध्यस्थ बल को पहचानने के बाद वो बैठे बैठ रहे सोलह हाँ तो मध्यस्थ बल तो है ही प्रॉब्लम तब कहा मिलेगा तो देखो ना ऊर्जा का ऊर्जा का अभाव थोड़ी ना है अब विज्ञान को समझना पड़ेगा ऊर्जा का अभाव नहीं है क्योंकि जब तक मौलिक ऊर्जा को पहचानेंगे नहीं व्यापक को तब तक दिक्कत है तो हर परमाणु क्रियाशील है वो वो सापेक्ष ऊर्जा को प्रकट करता है सिंपल सिद्धांत है कोई कोई भी इकाई को बाहर से ऊर्जा नहीं चाहिए उल्टा है सूर्य की ऊर्जा को हम पचा रहे हैं ये सब प्लांट क्या कर रहे हैं एक्सेस हीट को पचा रहे हैं ये लोग जो एक्सेस वो आवेश है तो उसको बचाने के लिए ये प्राणावस्था में बदल गया है सब कार्यक्रम ये सब ये थोड़ा एक आगे समझने की बात है क्योंकि क्योंकि परमाणु के लेवल पे देखोगे तो परमाणु व्यापक में ऊर्जित होकर वो क्रियाशील हो गया तो सापेक्ष शक्ति उसमें उदय हुई है और वो हीट के रूप में है तो हर इकाई का अपना हीट है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कोई सूरज से थोड़ी मेंटेन है हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमारे शरीर व्यवस्था के अनुसार मेंटेन है धरती का तापमान जो है धरती के अनुसार मेंटेन है अंदर का बाहरी तापमान जो एक्स आता था उसको बचाने के लिए कोयला बना हुआ और ये कोयला इसी से प्लान बना और इसी में पूरक हो गया है ना कोला बन के, तो उससे दिक्कत हो रहा है तो सूरज के बाहर इतनी गर्मी है आउटर ऑर्बिट पे आउटर सरफेस पे धरती के इनर में इतनी गर्मी है पहले से ही तो ऐसा नहीं है कि वो उससे तो हर एक इकाई अपने अपने में एक व्यवस्था होकर अपनी क्रियाशीलता को बनाकर रख रही है ऊर्जा का अभाव नहीं है हाँ ऐसा हमने पढ़ा है मोटा मोटा तो ये बात समझने की हालांकि थोड़े और मुद्दे हैं इनमें बातचीत करें लेकिन ये बात समझ में आ सकती है कि व्यवहारिक स्वरूप कह रही मोना दीजिए कि भाई ठीक है उस प्रकार से जिएंगे गई न तो पानी का चक्र बिगाड़ेंगे न जीव जंतु का चक्र बिगाड़ेंगे न पेड़ का बिगाड़ेंगे वो एक व्यवहारिक स्वरूप है फंक्शनलिटी में लेकिन ये जो अनुभव बल का होना अपने आप में क्या काम करता है वो मध्यस्थ बल का प्रकाशन है और उसका प्रभाव है क्योंकि क्योंकि प्रभाव पूरे जगह पे व्याप्त होता है जैसे जैसे किसी भी धरती पे कोई आदमी जागृत होगा तभी तो उसका प्रभाव हमारे पास आ रहा है तो प्रभाव में कोई दूरी नहीं है प्रभाव में कोई दूरी नहीं कितने दूर भी हो तो वो व्यापकता में प्रभाव पड़ा देता है तो इस प्रकार से जागृत माना और जागृत धरती उसी से तो विकास हो रहा है सब तो ये सब है ही अस्तित्व में ए टाइम हर समय रहते है और इसीलिए इस उसका प्रतिबिंबन अपने में पड़ा रहता है हम लोग जो अभी अध्ययन शिविर में बात की प्रतिबिंबन है ही क्या किस बात का प्रतिबिमन है भैया कोई अनुभव सम्पन्न व्यक्ति है धरती में किसी न किसी धरती पर कोई जागृत धरती है कोई ना कोई प्लान पे है अपने पढ़ा हुआ है उसी से विकास हो रहा है तो परमाणु में भी इसी विधि से हो रहा है तो धरती हमारे ऐसा बोलेगा हो जाएगी होगी ना जो जो धरती पर विकास होगा और विकास होकर माना उस मानवीय परम्परा सम्पन्न होगा उस धरती का आयु नहीं है वो मर जाएगा जो जो धरती पर मानव में विकास हो गया मानवीय व्यवस्था हो गया मध्यस्थ बल का प्रकाशन हो गया सम विषम का नियंत्रक खड़ा हो गया तो सम आत्मा का प्रभाव सुन के थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है लेकिन यही है सब नहीं बहुत मैंने सवाल था हाँ हो गया तो हम सब देने के लिए आए लेने के लिए नहीं आए हमसे बेहतर पेड़ हो जाएगा छोड़ ही आदमी से बेहतर कोई चीज नहीं धरती पर क्योंकि जो पेड़ कर सकता है वो हमको करने की जरूरत नहीं है और जो हम कर सकते हो पेड़ सोच भी नहीं सकता है तो हमारा काम कुछ और है मतलब हम देने के लिए हैं लेने के लिए ही कुल मिला और नहीं तो लेने के लिए जीने जाते हैं तो रहते हैं देने के लिए जियो तो ये खुशहाली है ये ये इंडिकेशन था इससे आगे बढ़ते हो वो, वो वो मैक्सिमम का फर्क नहीं पड़ता इसमें हाँ नहीं फर्क उसकी बात नहीं दीदी बिल्कुल पड़ रहा है प्रभाव आज हम यहाँ जो सोच रहे हैं ये नहीं कि जिनसे हमने बात कर ली उन्हीं से प्रभाव पड़ रहा है ऐसा नहीं है सोचना वास्तविकता का है तो उसका प्रभाव पूरी धरती पे फैलता ही है पूरे प्लेनेट पे फैलता ही है और लोगों को ऐसे आइडिया आने लगता है उनके मन में ख्वाहिश जगने लगती है ऐसा ये मनोरंजन विधि कार्यक्रम नहीं है कि हमको सबको जाकर पकड़ पकड़ के समझाना है ऐसा कुछ नहीं होता है आदमी उस लेवल से भी जुड़ा ही हुआ है हम सब किसी न किसी ऊर्जा के स्वरूप से जुड़े हुए हैं जुड़े हुए तो उसमें वो जो अच्छाई है सच्चाई है न्याय है वो सबकी चाहत के रूप में ही उसका प्रभाव बनने लगता है अपने आप ही और आप देखोगे हर साल हर साल आप देखिए ज्यादातर लोगों तक बिना बात पहुंचे भी उनके मन में ये सब ख्याल आने लगते हैं। आने लगते है इसीलिए धरती आदमी जागृत नहीं था नहीं था दीदी एक है कि था जो के लिए अपना जो था वो ये है आप देखो इतना रिसर्च नहीं दे निपाया मतलब क्या रहे निदपाई तो, तो कैसे मानेंगे तो तो आप बताओ रहे होंगे आप रहे बोल के छोड़ दो जो आदमी को समझ गया अभी यहां तो ये यह लिखा हुआ है कि चित्त में ये ताकत है कि जो जो भी कुछ देख लेता है उसको बता सकता है यहाँ तो ये यह लिखा हुआ है तो चित्त में मतलब ये पोटेंशियल है कि अगर उसने कोई सच्चाई देख ली उसको बता पाएगा बता पाया बराबर शिक्षा हो जाएगा कोशिश तो सभी करते हर सारे छोटे डाकू करते तो क्या लिखे गए आप पढ़ के देखो ना अभी अभी पढ़ के देखे वापिस थोड़ा समझ लीजिए फिर वापिस पढ़ेंगे एक दिन छह महीने साल भर उनको ग्रंथों का भी रखा है पढ़ेंगे अपन दोनों मिलकर पढ़ेंगे और आप ही गवाही देना कि इसका मतलब क्या है मैं नहीं बोलूंगा कुछ एक बार समय में तो दो हम हमेशा अपने से बेहतर व्यक्ति को तलाशते रहे कामना रही है हम जितने रहे उतने तक हमारे महापुरुष रहे हमारे जितने औकात थे उतने हमारे महापुरुष थे पक्का मान लो हम लोग लड़ते झगड़ते थे इसलिए हमारे देवताओं के पास तकफीर का मान तलवारें थी अब हमने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया तो पेन आ गए तो लोग पेन वाले को हम देवता बनाने लगे और, और, तो हम अपने देवता क्या करते जा रहे हैं हमको देवता समझ में क्या है देवता होते नहीं ये नहीं कह रहे देवता तो है ही अस्तित्व लेकिन हम तो नहीं समझ पाए उनको हम तो देवताओं को हमारे हिसाब से पहचाने किसी को भोगने का मन था बहुत किसी को स्त्री भोग करना था तो दो देवता हो स्त्री भोग वाला हो गया किसी को ना भांग खाना था उसका देवता भांग वाला हो गया किसी को कुश्ती करके पटकना था तो उसका देवता मतलब तो पहलवान हो गया कोई तो आसन हाँ। के देवता पसंद कर रखे बना रखे हमने देवता, देवता नहीं होते ये नहीं करता है आज भी देवता बनाए और नीति किसने बनाए तो अस्तित्व देवता होते हैं हम समझेगा मानव ही देवता होता है वो कहां समझे? तो मानव ऐसे देवता मानव धक्के तो खाते रहेगा होंगे यहाँ अगर कोई होंगे तो या नहीं होंगे अस्तित्व में तो होंगे ही ठीक है ना ये बात तो ये समझ में आता है कि चित्ते में यह क्रिया है कि अगर आदमी को अनुभव होगा हो बता पाता है बताने जाएगा तो फैलेगा फैलेगा और किसी में होगा तो फैलेगा फैलेगा तो चीजें उससे बदलती है ऐसा नहीं है देखो मैं भैया मैं खुद देख रहा हूं कि जब मैं पहले शिविर हम लोग लेते थे नहीं नहीं हुए नहीं है, बोलने में ना तीन तीन चार चार दिन निकल जाते थे और आखिर तक आदमी उसको नहीं मानता था आज मैंने देखा कि है ना भैया इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना पड़ती है। तो में आ गया। या तो एक मान लो कि सुखनी अनुभव में आ गया जिन्हें है न तो कोई न कोई नहीं, कोई न कोई उनमें भी बढ़ी रहा है मतलब ये कहां से बढ़ रहा है ये जिस प्रकार से विचार हो रहा है ये फैल ही रहा है ऐसे ऐसे भी फैल रहा है और वैसे भी मतलब एक्जिस्टेंशियली भी फैल रहा है और सब तरीके से फैलता है वो कुल मिला जब तक तो कुछ सुविधाएं भी आ गई लोगों ने बना के भी देख ली ऐसा नहीं कि सबके पास सुविधा आ गई ये भी नहीं कह सकते आप अभी ये पूरे कितने कार्य सबके पास आ गए ऐसे थोड़ी न तो उसके बावजूद भी आदमी ये समीक्षा करने को तो खड़ा हो ही रहा है आधा घंटा मतलब तो जानबूझ के परिचय शिविर में हम उसको लंबा करते हैं एक आधा घंटा एक घंटा वो तो लोग उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है आगे बताओ ना यार ऐसा हो गया अब जो पहले तीन दिन का एजेंडा था अब वो आधा घंटे का भी नहीं बचा तो कुछ तो आदमी में हो ही रहा है ना उस तरीके से तो कहां से रहा है तो वो तो होने का प्रभाव पड़ता सब प्रभाव पड़ ही रहे तो गलत आदमी का भी प्रभाव पड़ रहा है अच्छे आदमी का प्रभाव पड़ रहा है अब कौन सा इसमें भारी पड़ेगा कौन से प्रभाव को अपन भारी मानते हैं हैं? किसका प्रभाव भारी पड़ेगा गलती का प्रभाव ज्यादा भारी पड़ेगा या अच्छे का प्रभाव भारी पड़ेगा ये फाइनल अपने में शिफ्ट होना है ये वाली बात है जब तो अपने में ये बात शिफ्ट होगी हो तब अपने को बात बनेगी नहीं तो अपने डाउट बनेंगे ठीक है ना तो इस प्रकार की बात है तो ये निरीक्षण और गुण की बात बनी है। तो मध्यस्थ गुण का वो ब्यूटी है ये हमको समझ में आना है तो ये क्या है व्यवस्था व्यवस्था में भागीदारी रूपी गति ठीक है ना स्वभाव गति की निरंतरता है तो मानव जब स्वभाव गति में आया मानव सबसे विकसित इकाई तो प्रकृति में सबसे विकसित इकाई माना वो स्वभाव गति में आ जाना उसका प्रभाव अभी सभी इकाई पर पड़ने देगा तो सभी एक स्वभाव गति में बने रहते जैसे अभी देखो प्राण प्राण प्राणावस्था एक विकसित इकाई परमाणु पदार्थ से तो जैसे मैं बताया कि बहुत सारी वनस्पति में बहुत सारी चीजें ऐसी पाई जाती है जो कि उस एरिया में नहीं भी होंगी तो मतलब वो एटॉमिक लेवल पे कोई चेंज वेंज कर लेता है वो है ना एटोमिक रिएक्टर है सब प्लांट प्राण का जो है एक्चुअली एटॉमिक डायरेक्टर है वो तो वो उनको जो चाहिए जैसे लोकी को सोना चाहिए लोकी में रहता है आगे की जैसे गाय के हम बात कर रहे हैं तो लोकी का भी बीज आपने लगाया वहां सोना नहीं भी हो कोई सोने के आप और सोने के आइटम नहीं हो आप गमले में लगा ले और उसमें लोकी में सोना आ जाता है कहां से आ गया सोना है ना तो ये आया कि मतलब वो इससे विकसित है उसका वो नियंत्रक है वो उसका नियंत्रण है तो मतलब सोने की जितनी आवश्यकता है वो परमाणु बना लेते हैं वो सोने के परमाणु और ये तो स्वाभाविक बात समझ में आता है तो हो सकता है क्या बड़ी चीज है अभी गाय देखिए आपने लोगी भी नहीं खिलाया उसको गाय को तो लोगी नहीं खिलाया आपने और गाय के गिर गाय में हम बोल रहे हैं कि आप बोलने लगे लोग सोना है ऐसे तीन लीटर में दूध में इतना ग्राम सोना कुछ भी जो बोलते हैं सही गलत मात्रा का हो सकता है आगे पीछे तो कुछ तो इसमें स्वर्ण पाया जाता है अभी कहा गया ये ये ना ये जेव जैव एक्टिविटी जीव है ना जीव। वो जो बैक्टीरिया वायरस से ही एक्टिविटी हो रही है हम उसमें जिस प्रकार के चीजें रहती हैं है ना जो भी बैक्टीरिया वायरस रहते हैं वो करते थे सब काम इसीलिए मानव को मानव से विकसित मानव के अधिकार वो आइटम को तोड़ दिया है ना तो एक लाइन में बाबा ने लिखा ज्यादा विस्तार नहीं लिखा, एक लाइन लिखा है कि विकसित को अविकसित का संरक्षण करने का सदुपयोग करने का दुरुपयोग करने का विनाश करने का अधिकार रहता है अब मानव ही करता है ये काम विनाश करता बाकी तो सब वो अपने एक व्यवस्था में गति में है तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से स्वभाव गति की महिमा है तो मानव जैसे स्वभाव गति में आया तो तीनों अवस्थाएं जो है वो स्वभाव गति में हो जाने वाली है इस विधि से सदा सदा धरती जिंदा रह सकती इसमें कोई दिक्कत नहीं धरती पर रहने वाले मानव ने इसको स्वभागति को बचानना है तब ये निकलेगा तब तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आगे भैया लगेगा ना तो जीवन की जरूरत है तो है न मानव के प्रभाव वो तो बन जाएंगे और लोहा चाहिए तो जब, जो जागृत धरती पर जितना लोहा चाहिए धरती देने लगेगी इतना लोहा आपको उसका पेट फाड़ना नहीं पड़ेगा हम सब यदि स्वभाव गति से लोहे का उपयोग करेंगे आयरन हमको चाहिए चाहिए तो धरती में आयरन बनाने में क्या कमी तो है आयरन की तो फैक्ट्री है बनाए गए तो धरती तो बहुत लोहा है निकाल नहीं सकते वो मिट्टी मिट्टी में लोहा है हाँ जो, जो निकाला हमने वो थोड़ा नुकसानदायक हो गया हाँ। वो नुकसानदायक है इसमें से तो का... नहीं इसमें से तरीके की बात भी नहीं मुझे लगता है कि वो तो निकाल देती जितना उसके बाद एक्सेस है कुछ जो अंदर है वो अंदर तो चला गया उसकी व्यवस्था के लिए ग्रेविटी वेविटी सब मैग्नेटिक इफेक्ट बना के रखने की जरूरत है उसके लिए चला गया एक्सेस जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अभी अपने आप ही आयरन और ऊपर आ जाती है सब तो आपको बोलते निकलती डिग्री अदरवाइज भी कैल्शियम पर आते रहते आप ऊपर वाला यूज करते रहिए मान लिए धरती पे सब लोग सुबह गति मांगे वैसे आपसे तक कितनी है उसको हम बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे उसके बाद कम पड़ेगा धरती अपने आप देने वाला है कार्बन ऑक्साइड जो लेंगे, हाँ सिल्वर तो कलर है बिल्कुल ठीक बात उसमें चूंकि सारी लाल मिट्टी में लोहा लोहा अपने खदान में अपने वहां जहाँ अपने काम करते हैं कई सारे पत्थर एकदम लोहा जैसा निकलता है लाल मिट्टी का पत्थर बना आपको बिल्कुल लोहे जैसा फीलिंग आएगा उसका अब उसको वो कहते हैं उसमें निकालने में बहुत मुश्किल है एनर्जी है इसलिए वो रेडीमेड जहाँ बनावा है अगर ये ऑर्गेनिकोसेस बनाया बस जहाँ मतलब हमें तो हमारे खाने वाली चीज बनाएगा केवल केवल अपने को स्वभागति में रहने की जरूरत है ये भी नहीं की है ना उतने से सब चीजें अपने आप हो है। रही है यही सब मानव का अध्ययन है देखा अध्ययन का अंतिम बिंदु यहाँ पहुंचता ही है कि अपन एक्चुअल क्या चीज है अपने आदमी का क्या वैभव है ये समझना चाहिए हम अपने वैभव के साथ जिए उसमें सुखी रहेंगे हम अपने वैभव से नीचे जिये घड़ियाघड़ी करेंगे कहाँ उससे सुखी रहेंगे हमारा ब्यूटी है कि हम इस लायक है जिस लायक हम है उस लायक हमको होना चाहिए मतलब अस्तित्व मानव इस लायक है हमको ऐसा होना बचा है कल्पनाशीलता में बिठा नहीं रहते तो आपने को क्या लेना है या? देने के लिए आया बंद धरती पर काम खत्म है ना हो गया जी बोलिए जी और क्या बचा बताइए अध्ययन ऐसा क्या अध्ययन अगला आपने आप ही आ रहा था अभाव का भाव संतोष का मतलब ही अभाव का भाव यदि ठीक ठीक हम अपना निरीक्षण करेंगे तो अगली क्रिया अपने आप समझ आएगी आपको कि क्या अभाव या अभाव उसको जो लेना चाहता हूं देने वाले को क्या अभाव आप बताओ है ना तो संतोष का मतलब ये है कि आप अपने को अपनी पहचान हो गई ठीक ठीक मूल्य से संपन्न हो गए उपयोगिता से संपन्न हो गए उपयोगिता से सम्पन्न हो जाने या अभाव से मुक्ति होगी उपयोगिता विहीन आदमी जो है वो अभावग्रस्त उपयोगिता संपन्न आदमी जो अभाव का उसका अभाव हो गया इस प्रकार से ये संतोष हो गया दूसरा जो परिभाषा इसका आवश्यकता से अधिक उत्पादन अब दूसरा सामान के रूप में आएगा वहां पर वो उपयोगिता के साथ जुड़ाया तो अपने में भाव संपन्न हो गया भाव संपन्नता का मतलब ही उपयोगिता संपन्न होना है ठीक अब उत्पादन जितना चाहिए उससे अधिक हम उत्पादन करेंगे सम्द्ध विज्यान, विज्यान सम्द्ध विवेक संबंध विज्ञान विज्ञान संबंध विवेक रूपी विचार शैली में परिपक्वता और योजना और कार्य योजना में प्रमाणित होने के लिए तत्परता यह उत्पादन होगा। विचार समझ है वे आचरण के रूप में प्रमाणित करने से अधिक विचार व्यवस्था में भागीदार करने से अधिक आचरण जागृत मानव का तृप्ति साहे स्रोत तो उसकी अक्षुणता है और इसी को जीवन क्रिया में बोले संकल्प और चित्रण की पूर्ण सामरस्यता जो बुद्धि है बुद्धि में जो संकल्प है और जो चित्रण हो चिंतन पूर्वक ये दोनों में कोऑर्डिनेशन हो गया इसका नाम संतोष हो गया बोलो सर उसके बाद हो गया श्री श्री का मतलब समृद्धि हो गया पहले लगाते हैं तो वो वो श्री की अपेक्षा है जो ही है है रिमाइंड करने के लिए जोड़ा ना ये हाँ तो वही है हाँ लेकिन लेकिन समझ में नहीं आया ना हमको तो हमने क्या करा श्री लगाया जरूर लेकिन अभी जो हम अप, अपन लगाते हैं वो मिलते हैं बोर्ड घर के सामने लिखते हैं एक शुभ लाभ अब शुभ को जोड़ दिया अपने लाभ से खाली जब किसी को बोलते है ना उनते हैं हाँ तो तो वो बिल्कुल भैया सही करें ध्यान दिलाने के लिए तुम तो तो श्री श्री सम्पन्न होना चाहते हो वो कुछ दान करके आता है फिर वहां पर बताया आपको उससे फिर दान करवाते हैं आप श्रीमंत यश का मतलब दीदी श्री से या यश है जबी भी समाधान का जो फैलाव होगा समृद्धि बिना नहीं होगा समाधान का लोकपरण समृद्धि के साथ अपनी चालू भाषा में किया जाए तो समाधान का घोड़ा जो है ना समृद्धि यदि आप समृद्धि को आप अगर नहीं बता पाते हो तो वो समाधान यश नहीं बनेगा उसका यश बल नहीं होगा यश बल नहीं होगा तो कीर्ति नहीं होगी कृति नहीं होगी तो लोकेश नहीं होगी तो समाधान हमेशा समृद्धि के साथ ऐसा खाली होगा देना है बाद तो समृद्धि लिट, के बारे में इसके इसके अलावा विवेकानंद मतलब नहीं समृद्धि हाँ। तो हाँ। बल <laughs> कोई समृद्धि की बात नहीं है आदर्श में समृद्धि पूरा तो उनको आराम करने दो ना थोड़ी देर को उनको बार बार जिंदा करना है उसको बार बार जिंदा क्यों करते हैं आप ये गुरु नानक को ये आराम करने थे विवेकानंद को आप आराम करने दो ना हम लोग आराम करने दे थे आरा, सबको आराम करने दो अब अपने को क्या समझ में आ रहा है वो चलो ठीक है कि नहीं बात है होल्ड पर ले जाए उनको थोड़ी देर के लिए इनको होल्ड पर रहने दो तो ये बीच बीच में पैदा होते ना तो अपने को पकड़ में नहीं आया क्या हो रहा है फिर कुछ कड़ा बात करना पड़ेगी तो फिर उसको नारा दे जाएंगे अपने चलिए अच्छा नहीं